श्री श्री चैतन्य में श्री गौरव स्ने चक्रे परीक्षया श्री वृंदावन से लौटे हुए श्री सनातन को महाप्रभु श्री गौरांग देव ने श्री जगन्नाथ जी के रथ के चक्र के नीचे दबकर मरने के विचार से हटाकर और कठिन परीक्षा करके शुद्ध बना दिया श्री रूप तो संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त गौर देश में ठहरे हुए हैं अब इनके भाई श्री सनातन जी का समाचार सुनिए सनातन जी ने मथुरा महात्मा हस्तगत करके उसी के अनुसार ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों की यात्रा की यात्रा के अनंतर उन्हें अपने भाई से भेंट करने तथा प्रभु के दर्शनों की इच्छा हुई अपने भाइयों का समाचार जानने के लिए वे ब्रज से नीलाचल की ओर चल पड़े गौड़ तो उन्हें आना ही नहीं था क्योंकि ये जेलर को इस बात का वचन दे आए थे अतः प्रयाग से काशी होते हुए झाड़ी खंड के विकट रास्ते से ये पूरी की ही ओर चले उन्होंने सब लोगों के जाने वाले राजमार्ग से यात्रा करना उचित नहीं समझा इसीलिए जंगल के कंटका कर्ण भयंकर पथ के ही पथिक बने रास्ते में जंगल की झाड़ियों की विषैली वायु लगने से इनके संपूर्ण अंग में भयंकर खुजली हो गई खुजली पग भी गई और उससे पीप बहने लगा जैसे तैसे ये पुरी में पहुंचे पुरी में ये कहाँ ठहरे पहले कभी आए नहीं थे इतना उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु कहीं मंदिर के ही समीप में रहते हैं किंतु यवनों के संसर्गी होने के कारण ये अपने को मंदिर के समीप जाने का अधिकार ही नहीं समझते थे इसलिए ये महात्मा हरिदास जी का स्थान पूछते पूछते वहाँ पहुँचे हरिदास जी इन्हें देखते ही खिल उठे और इनकी यथा योग्य अभ्यर्चना की सनातन प्रभु के दर्शनों के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे किंतु मंदिर के समीप न जाने के लिए विवश थे तब हरिदास जी ने इन्हें ठैर्य बंधाते हुए कहा आप घबराइए नहीं प्रभु यहाँ नित्य प्रति आते हैं वे अभी आते ही होंगे इतने में ही दोनों ने श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करते हुए प्रभु को दूर से आते हुए देखा प्रभु को देखते ही एक ओर हटकर श्री सनातन जी भूमि पर लौटकर कर शाष्टांग प्रणाम करने लगे हरिदास जी ने कहा प्रभु सनातन साष्टांग कर रहे हैं सनातन यहाँ कहाँ इतना कहते हुए प्रभु जल्दी से सनातन का आलिंगन करने के लिए दौड़े प्रभु को अपने ओर आते देखकर सनातन जी जल्दी से उठकर एक ओर दौड़े और कातर स्वर से कहते जाते थे प्रभो मैं नीच एक तो वैसे ही अजम नीच और जवन संसर्गी था इस पर भी मेरे संपूर्ण शरीर में खाज हो रही है आप मेरा स्पर्श न करें किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे जल्दी से दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक सनातन जी को पकड़ लिया और उनका गाढ़ा लिंगन करते हुए वे कहने लगे आज हम कितार्थ हो गए सनातन के शरीर की सुंदर सुगंधी को थूंघ कर हमारे लोक परलोक दोनों ही सुधर गए सचमुच प्रभु ने सनातन जी के दिव्य शरीर में की खाज में से एक प्रकार की दिव्य सुगंधी का अनुभव किया सनातन जी संकोच के कारण कि कर्तव्य तो मूड़ हो गए महाप्रभु की अपार अनुकंपा के भार से दबे हुए वे विवश होकर पृथ्वी की ओर देखने लगे महाप्रभु को अहेतुकी कृपा के स्मरण से उनका हृदय पिघल रहा था और वह पानी बन बनकर आँखों के द्वारा निकल प्रभु के काशाय रंग वाले वस्त्रों को भिंगो रहा था थोड़ी देर के अनंतर प्रभु वहीं एक आसन पर बैठ गए नीचे सिर किए हुए भूमि पर सनातन जी और हरिदास जी बैठ गए प्रभु ने धीरे धीरे रूप के आने का और उनके मिलने आदि का सभी वृत्तांत सुना दिया इसी प्रसंग में प्रभु ने श्री अनूप के परलोक गमन का समाचार भी सुना दिया भाई के वैकुंठवास का समाचार सुनकर वीतराग महात्मा सनातन जी का भी हृदय उमड़ आया वे अपने अश्रुओं के प्रवाह को रोक नहीं सके प्रभु के कमल मुख पर भी कुछ विषन्नता के भाव प्रतीत होने लगे प्रभु ने धीरे धीरे भर्राई हुई आवाज़ से कहा सनातन तुम्हारे भाई ने सद्गति पाई वे परम भागवत पुरुषों के लोकों में परमानंद सुख का अनुभव करते होंगे उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली हो ही कौन सकता है जिन्होंने देह त्याग के पूर्व अपना घर बार त्याग दिया ब्रजमंडल के सभी तीर्थों की यथाविधि यात्रा की और अंतिम समय में अपने परम भागवत गुरु स्वरूप ज्येष्ठ भ्राता श्री रूप जी की गोद में सिर रखकर भगवती भागीरथी के रम्य तट पर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और बैकुंठवासी बन गए उन महाभाग के निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ऐसी मृत्यु के लिए तो इंद्रादि देवता भी तरसते हैं रुंधे हुए कंठ से आंसू पोछते हुए श्री सनातन जी ने कहा प्रभो मैं उन महाभाग के शरीर के लिए रुदन नहीं कर रहा हूँ वे तो नित्य हैं शाश्वत धाम में जाकर अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी के चरणार्थ बन गए होंगे किंतु मुझे इसी बात का सोच हो रहा है कि अंतिम समय मैं उनके दर्शन नहीं कर सका मैं अभागा उनके निधन काल के दर्शनों से वंचित ही रहा प्रभु ने कर्ण स्वर में कहा रूप कहते थे उनकी निष्ठा अलौकिक थी अंतिम समय में उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान और स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक ही शरीर त्याग किया सनातन जी ने पश्चात आपके स्वर में कहा प्रभु मैं उनकी निष्ठा आपके सम्मुख क्या बताऊँ कहने को तो वे हमारे छोटे भाई थे किंतु निष्ठा में वे हम दोनों से बढ़कर थे उनकी जैसी निष्ठा मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी हमारी तो निष्ठा ही क्या उनके सामने हमारी निष्ठा तो नहीं के ही समान है वे सदा हमारे साथ रहते और तीनों ही मिलकर श्रीमद भागवत की कथा सुना करते उनके इष्टदेव श्री सीताराम जी थे हम दोनों ने एक दिन परीक्षा के निमित्त उनसे कहा अनूप तुम स्वयं समझदार हो श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं में अधिक माधुर्य है इसलिए तुम श्री कृष्ण को ही अपना उपासदेव क्यों नहीं बना लेते इससे तीनों ही भाई श्री कृष्णोपासक होकर साथ ही साथ उपासना भजन और कथा कीर्तन किया करेंगे वे हम दोनों का अत्यधिक आदर करते थे हमारी बात को उन्होंने कभी नहीं टाला हमारे ऐसे कथन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा आप दोनों भाई ही मेरे गुरु माता पिता तथा शिक्षक हैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। कल मुझे कृष्ण मंत्र की ही दीक्षा दे देना इतना कहकर वे सोने चले गए हमने देखा वे रात्रि भर हाय हाय करते रहे एक क्षण को भी नहीं सोए प्रातःकाल उन्होंने आकर हमसे कहा भाइयों मैं क्या करूं? यह सिर तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ा चुका रात्रि को मैंने बहुत चेष्टा की कि उस चढ़ाए हुए सिर को फिर से लौटा लूं, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं इस शरीर को प्रसन्नता पूर्वक त्याग सकता हूं, किंतु मुझसे श्री सीताराम जी की उपासना नहीं छोड़ी जाती उनकी ऐसी एकांतिक निष्ठा को देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ और अपने निष्ठा को बार बार धिक्कारने लगे सुप्रभो वे मेरे भाई सचमुच ही अनूप थे उनकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती प्रभु ने कहा यथार्थ निष्ठा तो इसी का नाम है ठीक इसी प्रकार मैंने श्री रामोपाशक मुरारी गुप्त से भी यही बात कही थी और उन्होंने भी यही उत्तर दिया था सेव्य सेवक का भाव इसी प्रकार एकांतिक और दृढ़ होना चाहिए जो किसी प्रकार के भी प्रलोभन आने पर हिल न सके तभी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है इस प्रकार प्रभु बहुत देर तक श्री सनातन जी से बातें करते रहे अंत में उन्हें वही हरिदास जी के ही समीप रहने का आदेश देकर आप अपने स्थान के लिए चले गए और गोविंद के हाथों दोनों के ही श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भिजवाया इस प्रकार सनातन जी पुरी में ही हरिदास जी के समीप रहने लगे प्रभु नियमित रूप से इन दोनों को देखने के लिए आया करते थे श्री सनातन जी लगभग चैत्र मास में पूरी पधारे थे वे भीतर मंदिर में दर्शनों के लिए न जाकर दूर से ही मंदिर की पताका को प्रणाम कर लेते थे शरीर का भोग अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी भोगना पड़ता है सनातन जी की भयंकर खाद अभी अच्छी नहीं हुई खुजाते खुजाते उनके संपूर्ण शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए और उनमें से निरंतर पीप बहता रहता था ज्येष्ठ का महीना था प्रभु पुरी से चार पाँच मील की दूरी पर यमेश्वर टोटा में गए हुए थे बारह बजे उन्होंने सनातन को भी भिक्षा के लिए वहीं बुलाया यमेश्वर जाने के लिए दो मार्ग थे एक तो सिंहद्वार होकर सीधे सड़क सड़क जाना होता है दूसरे समुद्र के किनारे किनारे भी यमेश्वर जा सकते हैं ज्येष्ठ की प्रखर धूप के कारण समुद्र किनारे की बालू जल रही थी यदि उसमें कच्चा चना डाल दिया जाए तो छड़ भर में भून कर खिल जाए उस बालू में मनुष्य की तो बात ही क्या बारह बजे पशु भी जाने में हिचकता है किंतु जब सनातन जी ने सुना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है तब तो ये अपने भाग्य की सराहना करते हुए उसी बालुका में पद से नंगे पैरों ही प्रभु के समीप पहुंचे शरीर को तो सर्दी गर्मी का सुख दुख व्याप्ता है सनातन जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए प्रभु ने उन्हें देखते ही पूछा अरे तुम इतनी धूप में किधर होकर आए हो, हो। सरलता के साथ सनातन जी ने कहा प्रभु समुद्र तट के रास्ते से ही आया हूँ प्रभु ने उनके पैरों के छालों को देखते हुए कहा देखो नंगे पैरों तप्त बालू में आने से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए तुम सिंह द्वार के रास्ते से होकर क्यों नहीं आए सनातन जी ने दीनता के साथ कहा प्रभु सिंह द्वार होकर श्री जगन्नाथ जी के सेवक तथा दर्शनार्थी से आते जाते रहते हैं उनसे कहीं भूल में स्पर्श हो जाए तो मैं ही पाप का भागी बनूंगा इसी भय से मैं सिंह द्वार होकर नहीं आया प्रभु इनकी ऐसी मर्यादा दीनता और सरलता को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उनका जोरों से आलिंगन करते हुए कहने लगे सनातन तुम धन्य हो तुम्हें वैष्णवता के सच्चे रहस्य को समझते हो यद्यपि तुम्हारे लिए स्वयं कोई विधि निषेध नहीं है फिर भी तुम लोक मर्यादा के निमित्त ऐसा व्यवहार करते हो यह सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले फिर भी उसे मर्यादा का उल्लंघन न करना चाहिए क्योंकि मर्यादा भंग करने से लोक निंदा होती है और लोकनिंदा से सदा पतन का भय बना रहता है सनातन के आलिंगन से प्रभु के स्वर्ण के समान सुंदर शरीर में कई जगह पीप लग गया इससे सनातन जी को अपार दुख हुआ वे सोचने लगे क्या करूं? प्रभु तो मेरा आलिंगन बिना किए मानते ही नहीं इसलिए अब इस भयंकर शरीर को रख कर क्या करूँगा प्रभु के दर्शन से तो हो ही गए प्रभु के दर्शन तो हो ही गए रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्हीं के रथ के नीचे पिकक कर मर जाऊंगा महाप्रभु इनके मनोभाव को समझ गए वे एक दिन भक्तों के सहित आकर सनातन जी से बातें करने लगे उन्होंने बातों ही बातों में कहा सनातन त्यागने शरीर त्यागने से तुमने क्या लाभ सोचा है मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ प्रभु प्राप्ति है यदि शरीर त्यागने से प्रभु प्राप्ति हो सके तो मैं तो हजारों बार शरीर धारण करके उन्हें त्यागने को तैयार हूँ इस प्रकार शरीर त्यागना तामसी प्रवृत्ति है जो संसारी तापों से खिन्न होकर किसी कारण से शरीर से ऊबकर प्राण त्याग देते हैं उनकी सदगति नहीं होती उन्हें फिर कर्मों के भोग के निमित्त आवश्य प्रकृति के शरीर धारण करने होते हैं शरीर का सदुपयोग श्री कृष्ण संकीर्तन करने में ही है यदि भगवान नाम चिंतन और स्मरण बना रहता है तो फिर शरीर कैसी भी दशा में रहे विवेकी पुरुष को शरीर की कुछ भी परवाह न करनी चाहिए प्रभु की बात सुनकर नीचा सिर किए हुए सनातन जी ने कहा प्रभो, इस बेकार और अपवित्र शरीर को रखवाकर आप इससे क्या कराना चाहते हैं इससे तो अब दूसरों को दुख के सिवा किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता प्रभु ने कहा तुम्हे हानि लाभ से क्या तुम तो अपने शरीर को मुझे सौंप चुके दान की ही वस्तु को लौटाकर कोई उसका मनमाना उपयोग कर सकता है तुम्हारे जाने मैं इसका कुछ भी उपयोग करूं। तुम्हें इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है इससे मुझे बड़े बड़े काम कराने हैं सनातन जी ने धीरे से कहा प्रभो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति ही किस है जैसी आप आज्ञा करेंगे वही मैं करूँगा इस प्रकार सनातन जी को समझा बुझा प्रभु भक्तों के सहित स्थान के लिए चले गए सनातन जी ने आत्मघात का विचार तो परित्याग कर दिया किंतु प्रभु के आलिंगन करने के कारण उन्हें सदा संकोच बना रहता वे सदा प्रभु से बचे ही रहते किंतु प्रभु उन्हें खोज कर आलिंगन करते इससे वे सदा व्यथित से बने रहते एक दिन उन्होंने अपनी मनोव्यथा पूरी में ही प्रभु के समीप निवास करने वाले जगनानंद पंडित से कही जगदानंद जी ने कहा आपका पुरी में ही रहना ठीक नहीं है आषाढ़ में रथ यात्रा के दर्शन करके यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाइए आपके लिए प्रभु ने वही देश दिया है उस प्रभुदत्त देश में जाकर भगवान नाम जप करते हुए समय व्यतीत कीजिए सनातन जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा पंडित जी आपने यह बड़ी ही उत्तम सम्मति दी आषाढ़ के पश्चात मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊँगा ऐसा निश्चय करके वे रथयात्रा की प्रतीक्षा करने लगे एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे पंडित जगदानंद जी ने बड़ी सुंदर सम्मति दी है रथ यात्रा करके मैं वृंदावन चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। प्रभु जगदानंद जी के ऐसे भाव को समझकर उनके ऊपर प्रेम का क्रोध प्रकट करते हुए कहने लगे जगदानंद अपने को अब बड़ा भारी पंडित समझने लगा जो सनातन जी को भी शिक्षा देने लगा हमें शिक्षा दे तो ठीक भी है सनातन जी तो अभी इसे सैकड़ों वर्षों तक पढ़ा सकते हैं मूर्ख कहीं का कल का छोकड़ा होकर इतने बड़े लोगों को सम्मति देने चला है इस बात को सुनकर जगदानंद जी तो सन्न पड़ गए काटो तो शरीर में रक्त नहीं बेडबाई आँखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे तब सनातन जी ने अत्यंत ही विनम्रभाव से प्रभु के पैर पकड़े हुए कहा प्रभु जगदानंद जी ने तो मेरे हित की ही बात कही है आप मुझ पतित को स्पर्श करते हैं इस बात से किसे दुख ना होगा मैं स्वयं संकुचित बना रहता हूँ प्रभु ने फिर उसी स्वर में कहा इसे मेरे शरीर की इतनी चिंता क्यों यह शरीर को ही सब कुछ समझता है इसे वैष्णव के महात्मा का पता नहीं सनातन जी के शरीर को यह अन्य साधारण लोगों के शरीर के समान समझता है इसे पता नहीं सनातन जी का शरीर चिन्मय है उसे खुजली और कुष्ठ कहाँ यह तो उन्होंने मेरे प्रेम की परीक्षा के निमित्त अपने शरीर में उत्पन्न कर ली है कि मैं घृणा करके इसके शरीर को स्पर्श न करूँ कोई भाग्यवान पुरुष सनातन जी के शरीर को सूंखे तो सही उसमें से दिव्य सुगंध निकलती रहती है मैं कुछ सनातन जी के ऊपर कृपा करने के निमित्त उनका आलिंगन थोड़े ही करता हूँ मैं तो उनके शरीर स्पर्श से अपने देह को पावन बनाता हूँ प्रभु के मुख से अपनी इतनी भारी प्रशंसा सुनकर सनातन जी रोते रोते कहने लगे प्रभो मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है मेरे किन जन्मों के अनंत पाप आज आकर हृदय उदय हुए हैं जो आप मुझे यह प्रशंसा रूपी हलाहल विश्व ला रहे हैं जगदानंद जी का आज भाग्य उदय हुआ आज त्रिलोकी में इनसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा जिनके वात्सल्य स्नेह से पुत्र की भांति प्रभु भर्सना कर रहे हैं हाय ऐसी प्रेममयी भर्सना जिनके भाग्य में बदा है वे महानुभाव धन्य है गुरुजन जिनके नित्य आलोचना करते रहते हैं वे परम सौभाग्यशाली पुरुष हैं हे करुणा के सागर प्रभो इस अधम को किस अपराध से अपने अप अपने पन से पृथक करके आपने यह प्रशंसा रूपी सर्पणी बलपूर्वक मेरे गले में लपेट दी नाथ मैं अब अधिक सहन न कर सकूंगा सनातन जी की ऐसी खातरवाणी सुनकर प्रभु कुछ लज्जित से हो गए और अत्यंत ही प्रेम के स्वर में जगदानंद जी की ओर देख कर कहने लगे जगदानंद ने मेरे शरीर के स्नेह से और तुम्हारे आग्रह से ही ऐसी सम्मति दे दी होगी मैंने अपने क्रोध के आवेश में ऐसी बातें इनके लिए कह दी इसका कारण मेरा तुम्हारे ऊपर सहज स्नेह ही है तुम इस वर्ष यहीं मेरे पास ही रहो अगले वर्ष वृंदावन जाना इतना कहकर प्रभु ने सनातन जी का फिर जोर से आलिंगन किया बस फिर क्या था न जाने व खुजली और उसकी पीड़ा कहाँ चली गई उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गई और दो चार दिन में उनके घाव अच्छे होकर उनका शरीर सुवर्ण के समान कांति वाला रथ यात्रा के समय अद्वैताचार्य नित्यानंद आज सभी गौड़ी भक्त प्रतिवर्ष की भांति अपने स्त्री बच्चों के सहित पुरी में आए प्रभु ने उन सबसे सनातन जी का परिचय कराया सनातन जी प्रभु के परम कृपा पात्र इन सभी प्रेमी भक्तों का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी की चरण वंदना की सभी ने सनातन जी की श्रद्धा दीनता और तितिक्षा की प्रशंसा की, बरसात के के महीने रहकर सभी भक्त देश के लिए लौट गए, गए, किंतु सनातन जी वहीं रह दूसरे वर्ष प्रभु से विदा होकर और उनकी आज्ञा सिरोधार करके पुरी से सीधे ही काशी होते हुए वृंदावन पहुंचे पुरी से चलते समय वे बलभद्र भट्टाचार्य से उस रास्ते के सभी स्थानों के नाम लिख लिए गए थे जिस रास्ते से प्रभु वृंदावन गए थे उन सभी स्थानों का दर्शन करते हुए और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी रास्ते से सनातन जी वृंदावन तक पहुँचे तब तक श्री रूप जी वृंदावन में नहीं पहुँचे थे सनातन जी वहीं वृंदावन के वृक्षों के नीचे अपना समय बिताने लगे कुछ दिनों के अनंतर गौड़ देश से श्री रूप जी भी वृंदावन पहुँच गए और दोनों भाई साथ ही श्रीकृष्ण कथा कीर्तन करते हुए काल्यापन करने लगे